साथियों नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में यानी आज मैं अपनी क्या बात कहना चाहता हूँ उसकी पहले थोड़ी सी एक छोटी सी भूमिका बना देता हूँ यह भूमिका है कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी भी घटना को किसी भी परिदृश्य को किसी भी अवस्था को अपने नज़रिए से देखता समझता सोचता है वो नज़रिया सही या गलत उसके हिसाब से क्या होता है पता नहीं परंतु जिस पर बीतती है उस पर क्या होता है ये हम जानते हैं जानते कैसे हैं क्योंकि अक्सर हमारी बातें जब कोई दूसरा करता है तो हमें कैसा लगता है ये देखने वाली बात होती है मसला कोई आपने एक अच्छी कमीज़ पहनी एक अच्छी पैंट पहनी एक अच्छे कपड़े पहने और आप थोड़ा सज संवर कर घर से बाहर निकले तो जब आप बाहर निकले तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि साहब ऐसा बन ठंड कर कहाँ जा रहे हैं लगता है किसी को इम्प्रेस करने की तैयारी है तो आपको अगर आप खुश मिजाज मूड में हैं तो आप उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं परंतु अगर आप चिढ़े हुए हैं तो आप कहेंगे क्यों क्या मैं कपड़े भी नहीं पहन सकता खैर इसी तरह की बातें तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपने साथ हुई एक सबसे पहले एक दुर्घटना को दुर्घटना कहना शायद पता नहीं सही होगा या गलत परंतु उस समय तो वह दुर्घटना ही थी हुआ यूँ कि मैं उस समय ये बात है सन नब्बे की मैंने अपना लाइन असाइनमेंट यानी ब्रांच मैनेजरी का काम पूरा कर लिया था और मैं बनारस रीजनल ऑफिस में पोस्टेड था तो हमारे एक रीजनल मैनेजर साहब जो थे वो मेरा पूरा उपयोग करना चाहते थे उपयोग इन देंस कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे विभाग में बहुत कम समय रहोगे क्योंकि ये उनको पता था कि मेरा शीघ्र ही बनारस से तबादला हो जाना है तो अपनी शाखा से उठा करके उन्होंने मुझे रीजनल ऑफिस में पोस्ट कर दिया अपने रीजन में और ये हुआ कि साहब अब जो है आप चार छः महीने में तो चले ही जाएंगे तो ऐसा करके मैं आपको कोई सीट नहीं दूंगा आपको मैं जिस काम को उचित समझूंगा वहाँ पर लगा दूंगा मैंने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं और साहब हम काम करने लगे तो किसी दिन वो मुझे एडवांसेस की सीट पर बैठने को कह देते थे और किसी दिन किसी और सीट पर तो बात ये थी कि जब मैं उस रीजन में आया था तो पहले कुछ समय तक एडवांसेस की सीट पर बैठा था तो एओ एडवांसेस साहब जो थे वो हमारे बॉस थे तो मैं एओ एडवांसेस साहब को सलाम करता था बंदगी करता था और जो ए जनरल थे उनको भी कभी कभार सलाम कर लिया करता था कुछ समय बाद रीजनल मैनेजर साहब ने मुझको उठा दिया वहाँ से और कहा कि अब आप जाइए और स्टाफ की सीट पर बैठिए जो स्टाफ पे जो साहब थे वो छुट्टी गए हुए थे शायद बीमार थे या जो भी वजह थी तो स्टाफ की सीट पर दो हिस्से होते थे एक स्टाफ सुपरवाइजिंग और एक स्टाफ एवॉर्ड तो साहब हम स्टाफ सुपरवाइजिंग की सीट पर लगाए गए थे हमारे साथ में एक हमारे बहुत ही प्रिय सहयोग सहयो, सहयोगी थे श्री राजेश राजेश को उस सीट के बारे में सब कुछ पता था राजेश टाइपिस्ट भी थे क्लर्क भी थे और हमारे मित्र भी थे तो साहब मैंने आकर राजेश से पूछा कि राजेश ये बताओ कि इस सीट पर अभी क्या पेंडिंग है तो सबसे पहले आर एम साहब को खुश करने का एक ही तरीका था कि पेंडिंग सब क्लियर कर दिया जाए राजेश ने चुपचाप आकर एक अलमारी खोली और कहा कि साहब ये अलमारी देख रहे हैं मैंने देखा कि उस अलमारी में बहुत कागज भरे हुए थे गोडरेज की अलमारी थी मैंने कहा देख रहा हूँ मैंने कहा यह सब क्या है उन्होंने कहा साहब यह सब बिल और चिट्ठियां हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं यानी कि कोई सेंक्शन है कोई छुट्टी का सेंक्शन है कोई छुट्टी बिताकर आ गया है उसको पोस्ट फैक्टो सेंक्शन देना है वगैरह वगैरह मैंने कहा तो ये यह यहाँ पर क्यों रखा हुआ है उन्होंने कहा साहब पिछले साहब ने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है और मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता वो साहब बीमार पड़ गए हैं अगर वो ठीक होते तो कर देते अब तो चूंकि वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं तो साहब आप ही देख लीजिए मैंने कहा यार राजेश ये तो बड़ा लंबा काम लगता है और मैं पता नहीं इस सीट पर कितने दिन रहूंगा तो मैं कहां तक पेंडिंग साफ़ करता रहूंगा राजेश ने कहा अरे साहब आप शुरू तो करिए आप देखेंगे कि सब एक ही जैसे काम है मैंने कहा चलो बोला और साहब बहुत से सैंक्शन के लिए तो स्टैम्प पने हुए हैं वो खाली स्टैम्प लगाना है रजिस्टर में लिखना है और आर साहब का दस्खत करा के छोड़ देना है उसकी चिट्ठी भी आप ही साइन कर देंगे मैंने कहा चलो ये भी ठीक है तो मैंने सोचा यार कि अब आज तो शाम हो गई है आज क्या करना कल सुबह आएंगे और आ करके उसको शुरू करेंगे तो अब उसमें कई तरह की चीज़ें थी कुछ बिल थे कुछ छुट्टियां थी कुछ ऐसे ऑर्डिनरी लेटर थे कुछ ऐसे मामूली अलग अलग तरह के काम थे यानी काम तो शायद छः आठ काम होंगे मगर वो करीब उनके अलग अलग तरह से बंधे हुए नहीं थे यानी कि छुट्टियाँ एक जगह पर नहीं थी बिल एक जगह पर नहीं थे और उस जमाने की बात है जबकि सब तरह के बिल अलग अलग, अलग पे होते थे यानी अखबार का अलग पेट्रोल का अलग इस तरह का था तो साहब मैंने सोचा ये कि अगले दिन सुबह आकर के इसको देखूँगा अब मेरी एक आदत है बचपन से यानी कि पढ़ाई करने के ज़माने से एक आदत है कि कोई भी काम करने से पहले मैं थोड़ा सेटिंग करने में भरोसा करता हूँ यानी कि सब चीज़ों को अपने हिसाब से लगा कर यानी कि जब पढ़ता था तो उस ज़माने में पहले सारी कॉपी किताबें बगल में लगाता था उसके बाद उनको झाड़ता पहुँचता था कलम एक प्याले में इकट्ठे करके रखता था कलमों में जो कलम काम करने वाले होते थे वो अलग होते थे पेंसिलें बना ली जाती थी जो कागज़ होते थे उनको एक साथ नत्थी कर लिया जाता था इस तरह की चीज़ें हुआ करती थीं तो साहब यहाँ पर भी मैंने सोचा कि कल सुबह आऊंगा और आ करके पहले इन सब चीज़ों को अलग अलग गट्ठर बनाऊंगा और उसके बाद एक एक करके काम शुरू करूँगा अब साहब मैं सुबह आ गया मैं पहुँच गया वो सुबह ऑफिस मेरे घर के पास ही था तो तकरीबन साढ़े आठ बजे शायद या पौने नौ बजे मैं ऑफिस आ गया जब ऑफिस आया तो उस वक्त वहाँ पर झाड़ू लग रही थी साहब मैंने क्या किया चूँकि वहाँ झाड़ू लग रही थी तो हमारा जो हॉल था मैं उसके पास उस हॉल में एक पिलर के सहारे पर खड़ा हो गया और ये देखिए साहब ये उस ज़माने की बात है जब बैंक में सिगरेट पी सकते थे आप यानी अपने हॉल के अंदर सिगरेट पीना अलाउड था आज तो प्रोहिबिटेड है ना आज तो बैंक सब नो स्मोकिंग जोन हो गए हैं तो साहब हम उस ज़माने में सिगरेट पिया भी करते थे और हमने एक सिगरेट निकाली और त्रिभंगी मुद्रा में पीठ खम्बे से टिकाकर यानी वो जो पिलर था उससे टिकाकर और आराम से सिगरेट पीने लगे हमने तो देखा नहीं परंतु जो झाड़ू लगा रहे थे सज्जन या महिला जो भी थी उन्होंने हमको कुछ समय बाद आकर बताया कि साहब आप सिगरेट पी रहे थे तो वो सामने डीजीएम साहब आए थे वो गेट पर खड़े होकर आपको देख रहे थे मैंने कहा यार तो सिगरेट पीना तो कोई जुर्म नहीं है बोले नहीं साहब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और जो आपके मेज़ पर जो सब सामान रखा था उसको भी देखा मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद साहब मैं झाड़ू लग गई मैं अपना काम शुरू कर दिया मैंने सब गट्ठर अलग अलग निकालने शुरू किए तकरीबन साढ़े नौ बजे तक मैंने सारे पाइल्स जो थे वो बना लिए थे और मैं उस पर कुछ छट्टी कर रहा था देख रहा था कुछ चिट्ठियाँ हैं जरूरी हैं उनका जवाब ऐसे करके कोशिश कर रहा था साढ़े नौ बजे हमारे एओ जनरल साहब आ गए और एओ जनरल साहब आकर के शायद अपनी सीट पर बैठे होंगे कि उनके इंटरकॉम की घंटी बजी इंटरकॉम की घंटी बजी और कुछ उन्होंने बात किया होगा वो मेरी ओर देखते हुए डी साहब ऊपर बैठते थे फर्स्ट फ्लोर पर वो चले गए मैंने ध्यान भी नहीं दिया मैं अपना काम करता रहा दस मिनट के बाद ए जनरल साहब आए मुझसे बोले कि आप ये सब कागज छोड़ दीजिए मैंने कहा क्यों साहब कौन करेगा बोले नहीं नहीं ये सब गठरी बांधनी है मैंने कहा मतलब और इतने में उनके पीछे पीछे जो डीजीएम साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे वो भी आ गए और हमारे डी सेक्रेटेरिएट के एक दो सहयोगी थे वो भी आ गए मैंने कहा साहब हुआ क्या ए जनरल साहब जो थे वो थोड़े कप कपाती हुई आवाज में बोले कि डीजीएम साहब आज आपसे बहुत नाराज हैं मैंने पूछा बात क्या है बोले कि उन्होंने देखा है कि आपकी टेबल पर इतना पेंडिंग है मैंने कहा साहब उन्होंने मुझसे तो कुछ पूछा नहीं बोले जी नहीं उन्होंने किसी से पूछा और उसने उनको बताया कि यह सब आपकी सीट है ये और आप अपनी पेंडिंग क्लियर कर रहे हैं तो उन्होंने समझ लिया कि यह सब आपकी पेंडिंग है मैंने कहा साहब आपको तो पता है कि मैं इस सीट पर कल शाम को ही आया हूं तो इतनी पेंडिंग मेरी कैसे हो सकती है बोले भाई मैं ये सब कुछ नहीं जानता ए साहब अपने हाथ बांधे वहीं खड़े रहे ए एस साहब से मैंने कहा साहब आप तो समझिए बोले भाई इस डीजीएम के साथ में मैं कुछ नहीं समझता डीजीएम ने कहा है कि सारे कागज बंधवा के लेके मेरे कमरे में चले आओ। तो मैं वही काम करवाने के लिए आया हूँ मैंने कहा साहब तो बधवाइए और ले जाइए खैर साहब दस पंद्रह मिनट में वो बंधे कागज और चले गए चार पांच आदमी मिलके ले गए साहब क्योंकि वो अलमारी भर का सामान था ऐसे तो था नहीं खैर साहब दस या सवा दस बजे शायद आर.एम. साहब भी आ गए आर.एम. साहब आए और एव जनरल साहब जो थे वो उनके कमरे में गए तो उन्होंने कुछ बताया होगा आर.एम. साहब जैसे आए थे उल्टे पाओ वैसे ही बाहर निकले अपने कमरे से और फिर ऊपर चले गए डी.जी.एम. साहब के पास मैं भैया अपनी सीट पर बैठा हुआ था मैं अब क्या करूँ मेरे पास तो कोई काम था नहीं एक लोग सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से मेरी ओर देख रहे थे मगर आने की किसी ने न हिम्मत की और न किसी ने यह उचित समझा कि मेरे पास आए क्योंकि अब तो मैं परिया हो गया था तो अब आर साहब आए और 11 बजे आकर के उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में बोले यार ये तुमने क्या कर दिया मैंने कहा साहब मैंने क्या कर दिया मैंने कहा साहब मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं बोले डीजीएम को यह दिमाग में आ गया है कि ये तुम्हारी पेंडिंग है मैंने कहा साहब आपने बताया नहीं कि डीजीएम को कि मैं कल ही उस सीट पर पहुंचा हूं बोले यार हमने सब बताया अब वो नहीं मानने को तैयार है मैंने कहा साहब अब नहीं मानने को तैयार है।, है तो मैं क्या करूं बताइए बोले आपको कुछ नहीं करना है डीजीएम ने कहा है कि आपको सस्पेंड कर दें मैनिका साहब सस्पेंड कर दे तो कर दे तो बोले यार तुम मजाक कर रहे हो क्या बोले तो मैंने डीजीएम को समझाया कि साहब ऐसे नहीं सस्पेंड कर सकते हैं तो डीजीएम ने कहा कि आपको उन्होंने कहा है कि आज के आज ट्रांसफ़र कर दें मैंने कहा साहब ये तो बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि मेरा तो ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके पास आके रखा हुआ है और आपने मुझे अभी तक ट्रांसफ़र किया भी नहीं है तो साहब आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए बोले हाँ और डी साहब ने कहा है कि आज के आज ट्रांसफ़र करना मैंने कहा साहब आप आज के आज कर दीजिए मैं आज ही चला जाऊंगा मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर एक्चुअली नैनीताल स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए आके रखा हुआ था तो डीजीएम बोला कि मैं आरएम साहब से उन्होंने कहा भी कि मैं बात करूंगा जीएमपी से कि आखिरकार ऐसे आदमी को ट्रेनिंग सेंटर में कैसे पोस्ट कर सकते हैं मगर खैर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस समय डी साहब जो थे वो बात नहीं कर पाए जी से और मेरे को आर.एम. साहब ने कुछ कह सुन करके ये हुआ कि भाई शायद उस दिन मंगल या बुध था उन्होंने कहा कि साहब आपको हम शनिवार को रिलीव कर देंगे मैंने कहा साहब ये और भी अच्छी बात है बोले हाँ यार अब तो हम कुछ कर नहीं सकते तो मैंने कहा साहब वो जो कागज़ जो सब बंध के गए हैं ऊपर बोले यार उनकी लिस्ट बन रही है मैंने कहा साहब वो लिस्ट बन रही है तो कम से कम अगर वो आ जाते तो मैं एक तीन चार दिन में कुछ तो काम कर देता आपका तो बोले हाँ यार ये बात ठीक है तो खैर उन्होंने कुछ कहा सुना होगा अपने ए एस साहब से और उन्होंने वो कागज़ वापस भिजवा दिए और नीचे आ गए उसके बाद कहानी का लबोलब सिर्फ ये कि उसको मैंने तीन चार दिन में वो अलमारी खाली हो गई कुछ था नहीं उसमें कुछ बिल थे कुछ छुट्टियाँ थी जो कि सेंक्शन होने ही थी बिल भी सेंक्शन होने ही थे मतलब वो केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि उसकी एक चिट्ठी बनेगी वो जाएगी उसका नंबर होगा तो हमारे यहाँ डिस्पैच में बहुत नाराज़ भी हुए लोग मगर खैर हम लोगों ने भेज दिया अब साहब बात सिर्फ आपको इतनी बतानी है कि उन डीजीएम साहब के नज़रिए में मैं बेहद निकम्मा आदमी था देखिए मैं काम का आदमी था या नहीं ये तो मैं अपने मुँह से क्या कहूँ मगर उन साहब की नज़रों में मैं बेहद निकम्मा था मगर यह निकम्मापन जब उनको पांचवे छठे दिन के बाद यानी जब मैं वहां से चला गया तो हमारे आर साहब जो थे वो बहुत ही नहायती शरीफ और भले आदमी थे उन्होंने डीजे साहब को समझा समझा समझा समझा कर यह समझा दिया कि साहब ये लड़का बड़े काम की चीज था और इसने क्या क्या काम नहीं कर दिखाया अब साहब खैर ये तो बाद में मुझे पता चला कि आरएम साहब ने इतना कहा आरएम साहब ने ख़ुद कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया परंतु मुझे दूसरे लोगों ने यह सब बातें बताई और इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे अच्छी रिपोर्ट भी दी होगी मैं यही कह सकता हूँ तो साहब यह तो एक हुआ कि आदमी का नजरिया उस वो किस तरह से आपको देखता है और कैसे असर पड़ता है उस पर अब इसी नज़रिए पर आपको एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ हुआ ये कि हमारे एक अब इस कहानी को एक्चुअली शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा सा कहानी के पीछे जाना पड़ेगा मैंने शायद आपको बताया होगा कि मैंने किसी एक, एक एड फिल्म में काम किया था तो उस एड फिल्म में काम करने के दौरान मेरा परिचय वहाँ पर एक ड्रेस डिज़ाइनर महिला थी उनसे हो गया महिला अच्छी थी देखने भालने में और मतलब हंसी मजाक बात भी करती थी तो हमारा उन उनका प्रभाव हम पर ज़्यादा पड़ा हम ये कह सकते हैं उन पर हमारा प्रभाव पड़ा या नहीं वो तो नहीं मालूम मगर नहीं पड़ा होगा साहब हमारा भी प्रभाव पड़ा होगा क्योंकि जब हम ब्राज़ील से ट्रांसफर होकर आ गए और मुरादाबाद में पहुंच गए तो एक रोज़ उनका एक ईमेल आया मेरे पास उन्होंने कहा साहब हमारी एक मित्र भारतवर्ष आ रही है हिंदुस्तान आ रही है और मैंने उनको आपका रेफरेंस दिया है कि वो अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं यानी कि उन्होंने भारत में उन महिला का ल, मुझे एक तरह से समझिए कि केयरटेकर बना दिया तो अब साहब मैंने सोचा कि ठीक है यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कोई महिला आ रही है तो ये तो जानकर और भी खुशी हुई मैंने उनको जवाब दिया कि साहब उन महिला को आप मेरा ये फ़ोन नंबर है ये फ़ोन नंबर दे दीजिए और अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़े तो हमसे बात कर सकती हैं साहब वो महिला आई पंद्रह बीस दिन एक महीने के बाद जब भी उनको आना था तो एक रोज़ एक फ़ोन आया मेरे पास उस फ़ोन में एक सज्जन मुझसे बात बोले कि साहब हमारे पास ब्राज़ील से आई हुई एक लेडी है उनका नाम मारिया है और मारिया जो है वो आपसे बात करना चाहती हैं मैंने कहा साहब ज़रूर बात कर तो मैंने मारिया ने लिया फ़ोन मारिया टूटी फूटी अंग्रेज़ी जानती थी और मतलब चूँकि वो घूम रही थी इधर उधर तो उन्होंने काम चला अंग्रेजी सीखी हुई थी और बेसिकली ब्राज़ील एक यूनी कंट्री है तो यूनि कंट्री होने के नाते वहाँ पर पोर्चुगेज़ ही बोली और समझी जाती है कुछ ही लोग हैं शायद मुश्किल से एक दो तीन परसेंट लोग होंगे जो अंग्रेज़ी भी जानते हैं तो मारिया उन्हीं में से एक थी तो मारिया ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ हिंदुस्तान और मैं दिल्ली गई हूँ और मैं दिल्ली से अभी हरिद्वार जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ मुझसे आपकी जो फ़ाबियाना जो मित्र थी उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी मिल सकती हूँ मैंने कहा साहब आप मुझसे मिल तो सकती हैं बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप दिल्ली से कितनी दूर रहते हैं मैंने कहा साहब ऐसे पूछिए तो दिल्ली से मैं कुल डेढ़ सौ किलोमीटर दूर रहता हूँ उन्होंने कहा तब तो मैं आपसे मिल सकती हूँ यार वो ब्राज़ील के लिहाज से सोच रही थी क्योंकि वहाँ पर डेढ़ किलोमीटर का मतलब डेढ़ घंटे होता है और हमारे यहाँ वो डेढ़ सौ किलोमीटर का मतलब ट्रेन से पाँच घंटे और बस से भी तकरीबन चार पाँच घंटे ही लगने थे तो मैंने उनसे कहा कि हाँ हाँ आप आ सकती हैं ज़रूर परंतु मैं जहाँ पर हूँ यानी मैं उस वक्त मुरादाबाद में था मैंने कहा मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह तो नहीं है परंतु हाँ आप आइए और ये आपको एक हिंदुस्तानी घर और हिंदुस्तानी शहर देखने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा मैं आऊँगी और साहब उन्होंने मुझे तारीख बता दी मैंने उनको कहा कि आप कैसे आ रही हैं उन्होंने कहा ये मेरे साथ में एक हमारे मित्र हैं ट्रेवल एजेंट तो आप इनको समझा दीजिए कि मैं कैसे आ सकती हूँ मैंने कहा ठीक है तो साहब उन ट्रेवल एजेंट साहब को मैंने बता दिया कि भाई एक ट्रेन चलती है सुबह पाँच बजे वो यहाँ पर पहुँचती है दस बजे आप उससे इनको बैठा दीजिए और मैं यहाँ पर इनको उतार लूँगा मैं तो उनको जानता नहीं था और उस वक्त तक ये बात दिमाग में नहीं आई कि उनकी फ़ोटो खींचकर भेज दी जाए परंतु तो मैंने सोचा यार कि दिल्ली से आने वाली गाड़ी में मुरादाबाद में उतरने वाले कितने विदेशी महिलाएँ होंगी तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं और साहब वो महिला मुरादाबाद आ गई अब देखिए मुरादाबाद में आके क्या हुआ वो सब तो अलग बातें हैं अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुरादाबाद से जब वो जाने लगी तो वो लखनऊ जाने लगी क्योंकि उनका अगला पड़ाव लखनऊ था मैं उनको मुरादाबाद स्टेशन पर मैं मेरी पत्नी उनको छोड़ने गए जब हम लोग छोड़ने गए तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे शाम का तकरीबन पाँच साढ़े पाँच था साढ़े पाँच बजे शाम को गर्मी के दिन थे शायद और स्टेशन पर अर्चेंस यानी कि जो नहायत ही गरीब गुरबा बच्चे कुछ औरतें कुछ आदमी भिखारी टाइप के वो बैठे हुए थे वहाँ पर और वो बच्चे हंस रहे थे खेल रहे थे और कुछ खा रहे थे वहाँ पर स्टेशन पर जो कुछ भी लोग उनको दे दे रहे थे उसको खा रहे थे ये महिला उन बच्चों को देखती रही और थोड़ी देर के बाद ये फूट फूट कर रोने लगी मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जो उसको छोड़ने गए थे हमें लगा कि शायद हम लोगों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि ये हम लोगों को छोड़कर कर जाते एक हुए दुख से रो रही है तो हम लोगों ने समझाने की कोशिश की मेरी पत्नी उसके काफी मित्रवत हो गई थी उसने उसको कंधे पर हाथ वाथ रख के समझाने की कोशिश की नहीं नहीं मारिया रो मत हम लोग मिलेंगे वगैरह वगैरह मारिया ने कहा कि नहीं हम लोग तो मिलेंगे मगर देखो ये बच्चे कितने खुश हैं हम लोगों ने देखा बच्चे हाँ खुश हैं खेल रहे हैं उसने कहा और इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों ने कहा हाँ ये तो गरीब है उसने कहा ये इतने गरीब हैं और इतने खुश हैं और हम हमारे पास सब कुछ है और हम ऐसे तो हंसी नहीं पाते हमें ऐसे हंसी ही नहीं आती ऐसा क्यों है तो हम लोग कुछ कह पाते उसके पहले ही उसने कहा यही तुम्हारा हिंदुस्तान है दिस इज योर इंडिया वेयर पीपल आर हैप्पी इवन व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग दे कैन प्ले दे कैन एंजॉय लाइफ एंड वी वी कीप क्रीबिंग हम हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं कभी तो बियर नहीं मिलती कभी तो चिकन नहीं मिलता कभी तो ये नहीं मिलता कभी वो नहीं मिलता उसे कह नहीं नहीं मैं मैं इंडियंस को यही कह सकती हूँ कि अपनी ये हंसी खुशी बरकरार रखना मैं यहाँ पर अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमने बहुत बार ऐसे बच्चों को देखा था ऐसे स्ट्रीट अर्चेंस को देखा था परंतु शायद ये नज़रिया हमने कभी नहीं अपनाया था हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें भी कुछ ख़ास बात है तो बात नज़रिए की है हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं उसने कोई तरस नहीं खाया शी डिड नॉट है पिटी फॉर दोज चिल्ड्रेन शी वॉज सिंपली सरप्राइज दैट दे कैन बी सो हैप्पी एंड उस हैप्पीनेस को उसने एट्रीब्यूट किया उनके इंडियन होने की वजह से आई डोंट नो सही है गलत है अच्छा है बुरा है परंतु ये किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया हो सकता है डी जी एम साहब ने मेज़ पर कागज ये एक अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि डी साहब ने हमारे आरएम साहब को यह भी बताया कि अरे वो आदमी तो खंबे के किनारे खड़ा सिगरेट पी रहा था मुझे तो देखने में ही गुंडा लग रहा था साहब मैं आज भी नहीं समझ पाया हूँ कि आखिरकार मुझमें क्या गुंडागर्दी दिखाई पड़ी थी उन डी साहब को और मैं आज तक ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि मारिया को उन भिखारी बच्चों में क्या हिंदुस्तानी पना क्या ख़ुशी कैसे नज़र आई थी मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूं ये हमारा नज़रिया है जो हमें किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में दिखा सकता है दिखा देता है इसी के साथ मैं अपनी आज की बात बंद करता हूं और आपने अपना समय दिया मेरी बात को सुनने के लिए इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने विचार से मुझे अवगत कराएंगे मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा और इस बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो आप ज़रूर मुझे कहिए कोई नोट छोड़िए अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे कोई मैसेज देना चाहें तो वॉइस नोट छोड़ दीजिए चलते हैं साहब तो आज के लिए इतना ही फिर अगले हफ्ते मिलते हैं नमस्कार जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्त देखी तीन तेसी राम siya ram siya ram mere jee ram ram ram siya ram